मुक्ति और उसके उपाय निर्भरशीलता जैसे परमेश्वर सभी अवस्थाओं में साधक की सहायता करते हैं उसी प्रकार साधक का भी यह कर्तव्य है कि वह पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहे विशेषकर निर्भरता और प्रेम के बिना मैं एकांतिक रूप से परमात्मा का हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता अतः उन्हें संपूर्ण रूप से अपना कहने का साहस भी नहीं हो सकता आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम इति विश्वासो गोपत्री वर्णन तथा तत्क्रियात्म विनिक्षेपिधा शरणागति हरिभक्तिलास ईश्वर लाभ के लिए अनुकूल या आवश्यक विषयों का ग्रहण उसके प्रतिकूल विषयों का त्याग परमेश्वर सदा सभी अवस्थाओं में मेरी सहायता व रक्षा करते हैं ऐसा विश्वास उनके हाथों आत्मसमर्पण उनकी कृपा की प्रतीक्षा में आशा पूर्वक आश्रित होकर काल यापन करना तथा अन्य कामनाओं को त्याग कर उनकी साधना में स्वयं को लगाना ये छह शरणागति के लक्षण हैं भगवान शिव ने अपने को भगवान के चरणों में समर्पण को ही आंतर शौच कहा है शौचंतु दिविधम देवी यत्तु सोच भाज्याभ्यंतरभेद्रमण शौचमा परमेश्वर उनके शरणागत सभी भक्तों की सभी अवस्थाओं में रक्षा करते हैं सभी साधकों का इस विषय में एक मत है विशेषकर साधन अवस्था में प्रत्येक साधक के हृदय में यह दृढ़ विश्वास पैदा होता है कि प्रेमास्पद के निकट होने के कारण मैं कभी विपत्ति में नहीं पड़ूंगा, अन्न वस्त्रादि आवश्यक वस्तु के अभाव में मेरी मृत्यु नहीं होगी महात्मा सुखदेव ने कहा है किम जितोवती नोपसन्न कस्मात्जंती कवियो धन दुर्मदान धान हरि क्या निकट आए भक्तों की रक्षा नहीं करते तो फिर पंडित लोग धन मत से अंधे धनी लोगों को क्यों भसते हैं भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर वैष्णवा यो सौ विश्वम्भरो भक्तानुपेक्षते भगवान के भक्त वैष्णव अन्न वस्त्रादि की चिंता नहीं करते क्योंकि विश्वम्भर हरि उनके भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं शंकराचार्य ने कहा है संसार मूलम ही किमस्ती चिंता संसार का मूल क्या है चिंता मणिरत्नमाला प्रहलाद ने कहा था भगवान में चित्त लगाना ही राग द्वेषादि से दूसरी शरीरियों के लिए के संसार चक्र के छेदन का एकमात्र उपाय है पंडित लोग इसे ब्रह्म या निर्वाण सुख कहते हैं अतः मित्रों तुम तो हृदय में हृदय अंतर्यामी भगवान का भजन करो क्यों वशिष्ठ देव ने राम से क्या कहा कहा था परिस्फूरती यम सत्य चमत्कृति ब्राह्मण्ड विवाह खंडम लोकेशा पालयवास्तु स्थिति प्रकरण जिसके अंतर में अखंड ब्रह्मांडवत अपरिछुन्य रूप सत्य चमत्कार ब्रह्म रूप से नित्य प्रकाशित होता है लोकेश्वर ब्रह्मादि उसका पालन करते हैं श्री कृष्ण का अर्जुन को कथन अनन्यासितों जना पर्युपाशते तमाम नित्याभियुक्ता योग क्षेम वहाम्य हम जो एकाग्र चित्त व्यक्ति अन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उनके याचना न करने पर भी ऐसे मुझसे नित्य संयुक्त भक्तों का मैं योगक्षम वहन करता हूँ अर्थात उनके अभाव की पूर्ति और उसकी रक्षा मैं करता हूँ ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था देयर फॉर आई से अन टू यू टेक नो थाट फॉर योर लाइफ व्हाट ई सेल इट और वाट ई सेल ड्रिंक nar eat for your body what e shall put on is not the life more than meat and the body than remen rement behold the fouls in the air are they saw not Neither do their rib nor gather into barns. At your heavenly father, feedeth them. Are you not much better than they? Therefore, take no thought, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or where with withal shall we be clothed? for after all these things do the gentle seek for your heavenly father knoweth that ye have need of all these things but seek ye first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you take therefore no thought for the morrow for the morrow shall take thought for the things up itself sufficient unto the day is the evil thereof holy bible cast thy burden upon the lord and he shall sustain thee पुरातन काल में महात्मा मनु आदि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों को की आजीविका के संचय के विषय में कहा था कि सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण पूर्ण रूपेण असंचय करने वाले होते हैं अर्थात वे दूसरे दिन तक के लिए भी संचय नहीं करते ये ही सर्वलोक जयी होते हैं तीन दिन एक वर्ष या तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए धान्य आदि का संचय करने वाले उसी अनुपात में निकृष्ट निकृष्टतर और निकृष्टतम होते हैं नारद ने युधिष्ठिर से कहा था अनिहानिह मानस्य महाहेरी वृत्तिदा चेष्टाविहीन साधक की निश्चेषता ही अजगर की तरह उसके जीवन का निर्वाह कर देती है अजगर करे नचाकरी पंछी करे नकाज दास दासमलु का कह गए सबके दाता राम श्री कृष्ण का उद्धव से कथन मेरी शरण लेने वाला योगी विघ्नों द्वारा अभिभूत नहीं होता परमेश्वर पर निर्भर साधक अन्य वस्त्र के अभाव से कातर नहीं होता वैसे रहना ही उसके लिए मंगलमय है यह निश्चित रूप से जानकर वह उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है यही नहीं यदि अन्य वस्त्र के अभाव से उसकी मृत्यु हो जावे तो भी वह जरा भी दुखी नहीं होता प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज ने कहा है मैं भले ही दारिद्र की धूल से धूषरित हुआ हूँ फिर भी अन्य जल से वस्त्र सिक्त करना लज्जाजनक है मैंने दरिद्रता में राजा का ऐश्वर्य प्राप्त किया है तो फिर अन्य से कोई आशा क्यों करूं? बंधु के अनुग्रह का अर्थ प्रेमिकों की अग्नि में विसर्जन करना हो तो यदि मैं भोसा नामक सरोवर की ओर दृष्टिपात करूं, तो मैं हिन दृष्टि हूं। ख्वाजा हाफेज रचनावली देवान हाफेज नामक मूल फारसी ग्रंथ से अनुदित एक अन्य मुसलमान दरवेश ने कहा है ईश्वर से दूर होने पर दरवेश अन्य किसी की सहायता की अपेक्षा करते हैं ईश्वर को पाने पर सभी विषयों में निराकांक्षी और सभी प्रकार से ईश्वर पर आश्रित हो जाते हैं भूख के कारण कष्ट होने पर वे केवल जल पीकर संतोष करते हैं जैसा कि देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कहा था संतुष्ट केन व राजान न वर्ते तापी वारिना अर्थात राजन जिनका चित्त संतुष्ट है वे जल मात्र पीकर अवस्थान नहीं कर पाएंगे